द्रुप जी के वन चले जाने पर उनके बेटे ने राज्य किया ये बात हमने आपको बता दिया द्रुप जी के पुत्र जो थे वत् इनके छह बेटा हुए वत् के पुत्र पुष्पांडी पुष्पांडे जी पुष्पांडे जी हुए और पुष्प जी की दो पत्निया प्रभा और दोषा प्रभा के तीन पुत्र हुए और दोषा के भी तीन पुत्र हुए माता दोषा दोषा के पुत्र ने अपनी पत्नी पुष्प करने ऐसी सर्व नाम के पुत्र को उत्पन्न किया सर्वतेजा की पत्नी आकृति से चक्षु नाम का पुत्र हुआ और चक्षु के बारह बच्चे हुए बारह पुत्र हुए चक्षु पुत्र उन्मुक्त हुए और उन्मुक्त के पुत्र हुए राजा अंगा अंक के सुमना और क्रतु आदि छह पुत्र हुए अंक के पुत्र हुए और इिणी के पुत्र कौन हुए अंग राजा अंक की पत्नी का नाम था सुनीता और सुनीता के माता पिता का नाम क्या था पिता का नाम था अधर्म और माँ का नाम था मृत्यु एक वक्त जो है राजा यज्ञ कर रहे थे तो इनके यज्ञ को देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे राजा ब्राह्मणों से पूछ लिया हमने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जो तो देवता लोग हमारे प्रसाद को स्वीकार नहीं कर रहे आप कुछ कीजिए क्या हुआ ध्यान के आ आप पुत्र नहीं इसलिए देवता आपकी आहुति को स्वीकार नहीं किया इसलिए आप, आप पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया राजा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया प्रसाद प्राप्त हो गया हुआ यह कि जब माता सुनीता प्रसाद को ग्रहण कर रही थी तो अपने माँ बाप का ध्यान कर लिया मां कौन मृत्यु और, और बाप कौन न धर्म इसलिए जब स्थिति गर्भ धारण करती है जो सोच करती है बच्चा वैसा ही पैदा होगा माता पिता का ध्यान कर लिया समय आने पर बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हुआ वेद बड़ा धर्म है बच्चों को खिलाने के लिए लेकर जाता था गला घोट और पानी में डुबाकर मार देता था आए दिन जनता जो थी वे इनकी शिकायतें करती थी बच्चा बड़ा होता जा रहा है शिकायतें बढ़ती जा रही है एक दिन तंग आकर राजा अंग अपने ही राज्य के अंदर गुफा में छुप गए जनता जनो ने सैनिकों ने कई देशों में देखा राजा का कहीं पता नहीं मजबूरी इस बेन को ही राजगद्दी पर बैठा बेन ने आते ही ऐलान कर दिया रहे ब्राह्मणों जिस भगवान को तुमने देखा नहीं उसके पीछे पागल हुए थे इसलिए यज्ञ करना है तो किसके नाम का वेना है सुहा मेरे नाम का यज्ञ करो और पूजन करना है तो किसके नाम का वेना है मेरे नाम का पूजन करो ब्राह्मण ने कहा इसको सुधारना चाहिए मंत्र पढ़े पूरा ही सुधारना मर गया है वेन वेन की माँ सुनीता ने इसके शरीर को तेल में रख दिया वेन के मरने से चोर डाकू बढ़ गए अब क्या करें तो ब्राह्मण ने सोचा ये वेन तो बड़ा धर्मी है और इनके पिता अंग बड़े धर्मात्मा थे, तो वेन के शरीर में कहीं तो धर्म होगा के शरीर को निकाला तो सबसे पहले वेन की भुजा को जंगा को रगड़ा, खूब रगड़ा, एक काला कलोटा पुरुष पैदा हुआ। ब्राह्मणों को कहा हम क्या करें ब्राह्मण का निषद निषाद जाति का राजा बने निषाद होते जाति यहाँ से आ अब ऋषियों ने इस के भुजाओं को रखा। सबसे पहले सीधी भुजा को रखा सीधी भुजा रगड़ने से बड़ा सुंदर कुमार का जन्म हुआ ब्राह्मण जी का हाथ पैर में शमक्र कथा पद्म के निशान है ब्राह्मण जी का ये तो नायन आ गया भगवान तो बेन के शरीर को रगड़ने से भगवान का अवतार हुआ इसलिए भगवान का नाम हो गया बोलो प्रसुजी महाराज की ब्राह्मणों ने कहा जब प्रभु नारायण आये ना तो इनकी सदा पत्नी भी आएगा तो बेन की उल्टी पूजा को रगड़ा उल्टी पूजा रगड़ने से सुंदर राजकुमारी का अवतार हो गया और जिनका नाम हुआ बोलो अर्ची महारानी की जय भगवान प्रथुभत्ती पर बैठ गए जनता ने जे जयकार के नारे लगाए। री ने कहा शांत हो जाएंगे आप मेरी जे जयकार क्यों कर रहे करेंगे तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं जो राजा अपनी जनता के लिए कुछ नहीं करता और अपनी प्रशंसा सुनता है वो राजा पापी होता है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है मैं तो अभी गद्दी पर आकर बैठा ही और तुमने जिंदाबाद के नारे लगा दिए हमारे जैसे इलेक्शन में खड़ा होने वाला होता है आने के बाद वो आपको वो आपको पूछता ही नहीं तो जनता ने कहा वहा महाराज कुछ की दिए है बोले क्या कर रहे बोले साफ भूख मर रहे हैं ये भूमि अन्न नहीं दे भगवान ने कहा ऐसी बात ठीक है भगवान ने एक अन्न का जाना और कहा वसुंधरे भूमि को वसुंधरा भी कर वसुंधरे मैं तुम्हें एक अन्न का जाना दूंगा तुम अनेको अंत पैदा करा भूमि आई न भगवान समझ गए किया कराया सब इसी का कर मैं इसे नहीं छोड़ अरे इसके कारण मेरी प्रजा सूखती जा रही है भगवान ने धनुष चला दिया और सीधा एम बना लिया भूमि को मारने के तो भूमि घबरा गई भूमि गाय का रूप लेकर भाग रही है और धनुष लिए भगवान उसके पीछे जा रहे है घबरा कर भूमि ने सोचा मैं कहा जाऊंगी ये संत के ब्रह्मांड के मालिक है पूरा ब्रह्मांड ही हो गया भूमि को याद आया इनकी शरणागति में चले जाओ सभी जीव का कल्याण हो भूमि भगवान के चरणों में बोले प्रभु आप मेरे जन्मदाता हो आपके द्वारा पैदा हूँ आप मेरे पिता हो मैं आपकी कन्या हूँ मुझे क्षमा कर दीजिए। दू से भूमि का एक नाम हो गया पृथ्वी क्यों? क्योंकि तो भूमि भगवान की कन्या बन गई बेटी है भगवान को उन्हें प्रथी और भूमि का नाम हो गया पृथ्वी भूमि ने कहा मुझे दोष क्यों देते दोष आपके पिता का क्योंकि तो आपके पिता अधर्मी थे ना यज्ञ होने देते थे ना पूजन होने देते थे यज्ञ होगा तो धुआं जाएगा उसके वर्षा होगी हे प्रभु जब मुझ पर धर्म का झंडा लहराता है मैं खुश होकर अपने आप जीवों को सब कुछ देती हूँ और जब अधर्म का झंडा लहराने लगता है तो मैं अपनी कोप में सब कुछ छुपा देती हूँ कुछ समय पर नहीं देती आज हमें समय पर कुछ नहीं मिलता आज केमिकल के द्वारा हम सब चीजों को खा रहे क्यूँ क्यूँकी अधर्म है इसलिए भूमि खुश होकर कोई चीज हमें नहीं दे रही हे प्रभु आज मैं गाय के रूप में हूँ आप मुझसे मंथन कर जो चाहिए मेरे दूध से निकाल और इसके लिए आपको किसी को बछड़ा बनाना है। प्रथु जी भगवान जी ने स्वयं मनु को बछड़ा बना दिया स्वयंबू मनु बछड़ा बने और भूमि रूपी गाय से दूध किया दूध पीकर हमें क्या प्राप्त हो गया स्वयं मनु के द्वारा दाल चीनी चावल जितना भी अन्न वनस्पति आया हमें गाय से खाने की जगह में मिल गए अब महाराज जब स्वयं मनु बछरा बने और गौ माता से सब कुछ प्राप्त कर लिया उस समय सारे देवताओं ने अपने अपने हंस को भेजा सब लोगों ने और भूमि से सब कुछ तो प्राप्त कर लिया अब जैसे कि ऋषियों ने ऋषियों ने बृहस्पति जी को क्या बनाया बछड़ा बनाया और जब बृहस्पति जी बछड़ा बनकर गौ माता का दूध पी रहे थे पृथ्वी का तो उन्हें वेद की प्राप्ति हुई मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है वेद भी है देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और दो माता से क्या प्राप्त कर लिया भूमि दो माता से अमृत प्राप्त कर लिया देवती ने प्रहलाद महाराज जी को बछड़ा बनाया और क्या लिया भूमि से मदिरा उन्होंने प्राप्त कर लिया इस तरह सिद्ध पुरुषों ने भगवान कपिल को बछड़ा बनाया और अणिमा आदि जो सिद्धियाँ होती थी वो प्राप्त कर ली इस तरह हर कोई अपने लीडर को बछड़ा बना रहा है और भूमि ऐसी अपने काम की चीजें ले रहा है इस तरह ऐसी जो है भूमि देवी ने सब कुछ सक्र कर दिया ऐसे भक्त भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं एक दिन की बात है प्रति महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं इनका संकल्प था मैं सो यज्ञ करूं लेकिन किसने यज्ञ कर रहे थे भगवान को खुश करने के लिए इंद्र घबरा और इंद्र ने क्या किया इंद्र ने कई मरतबा प्रथु जी महाराज जी के यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। प्रथु जी महाराज जी के बेटा थे जिनका नाम था विजेता शर्मा। शव। विजेता शर्मा गए इंद्र को हरा दिया और वहां से घोड़ा लेकर खुश होकर इंद्र ने विजेता शर्मा को आशीर्वाद दिया अंतर ध्यान होने का गायब होने का इसलिए विजेता शवा का दूसरा नाम पड़ा महाराज अंतर ध्यान अब इंद्र साधु का रूप लेकर आ रहा है घोड़े को चुराने के लिए संत मित्र ऋषि के यहाँ से पाखंड साधु की परंपरा इंद्र के द्वारा शुरू हो गई अगर इंद्र नकली साधु बनकर नहीं आता तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि नकली साधु भी होते हैं जैसे आप कुछ तो शो देखते हो तो क्राइम पेट्रोल ऐसे खतरनाक जीव देखते जिसमें आंसू होते हैं उसके अंदर शिक्षा भी मिलती है दीक्षा भी मिलती है कुछ उस लोग उसको देखकर कर होशियार हो जाते हैं कि हमको होशियार रहना चाहिए कुछ लोग होते ऐसे भी पाप होता है वो उसको सीखने लगे सीख जाते उसको ऐसे ऐसे प्रोग्रामों से क्या होता है शिक्षा भी मिलती है और दीक्षा भी मिल जाती है तो अगर इंद्र नकली साधु बनकर नहीं आता है तो हमें पता ही नहीं लगता की साधु में नकली होती है इसलिए कृपाद जी तो बताते हैं कि अयोध्या में वृंदावन में काशी में आपको ऐसे साधु मिलेंगे जिनकी वेशभूषा साधु की है पर अंदर से साधु नहीं अंदर से डाकू है औरतों का व्यापार करते हैं सारे दो लंबर काम करते हैं कोई भी हो ऐसे गृह जी बोलते हमें उनसे होशियार रहता है तो यहाँ पर ये सारी पाखंड का धर्म कौन बताने वाला इंद्र प्रसुजी महाराज जी ने कहा कि मैं इंद्र को नहीं सुन ब्राह्मणों ने कहा क्रोध मत करें, आपका यज्ञ ना ये इसारे देवता हमारे मंत्रों के अधीन है ऐसा मंत्र, मंत्र पढ़ेगा इंद्र ही सुहा हो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया इंद्र यज्ञ में आने लगा अब जब इंद्र यज्ञ में आने लगा उस वक्त ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को कहा कर अरे ऋषि ये क्या करे इंदिरा सुहा इंद्र को ही सुहा कर बंद करो इस यज्ञ में प्रसुति से पूछ लिया आप क्या चाहते हैं ब्रह्मा जी किस यज्ञ कर रहे हो बोले महाराज मैं तो भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हूँ बोले तुम तो भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हो ये इंद्र दुखी हो रहा है मेरी गलती चली जाएगी ऐसा करो आप कोई यज्ञ मत करो निन्यानवे यज्ञ करो इसलिए भगवान आपका हो जाएंगे प्रसन्न हो जाए निवे यज्ञ किया भगवान प्रसन्न होगा भगवान का दर्शन है भगवान ने कहा प्रथु जी से आपकी क्या कामना पहले तो प्रथु जी ने कहा हमारी कोई कामना नहीं अब आप अगर वरदान देना चाहते तो दो वरदान दीजिए भगवान बोले कैसा भक्ते पहले बोले कुछ नहीं चाहिए और बोले देना चाहते तो दो वरदान दे दीजिए अच्छा बताइए क्या वरदान चाहिए आपको प्रथु जी ने कहा हमें सबसे पहले ये वरदान चाहिए हमें दस बार दीजिए तो भगवान ने इतने सारे कान लेकर क्या करेगा अच्छा कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कुछ लोगों को दस हजार कान दे दिए जब पूरे शरीर में कान ही काम दे गया नहीं दो कानों में दस हजार कान की ताकत दे दी दो कान 25 फीट में बहुत अच्छा काम करते हैं बीस पच्चीस अब बेहरा हो तो उसको यहाँ पर बोलना पड़ेगा जिसके नॉर्मल ठीक कान है तो बीस पच्चीस फीट में सही सुनाई आती है तो 25 फीट को दस हजार ऐसी आप जोड़ दे तो जितना फीट बनेगा कितना बन जाएगा दस हजार फीट इतने कुछ बनता है इतनी दूर तक अगर कोई कथा होती थी ना प्रथु जी को सुनाई आया था प्रथु जी कह रहे हैं प्रभु इन दो कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूँ मेरा मन नहीं भरता इसलिए मेरे दो कानों में दस हजार कान की शक्ति अरे दूर कहीं भी आपकी कथा हो रही थी हो रही होगी उन कथाओं को तो मेरे साथ पारण कर लूंगा ताकि प्रभु मेरा कल्याण हो, हो, हो जाए बोलो की फिर प्रतुजी ने कहा बात सुनिए अब दूसरा वरदान के लिए तैयार हो जाइए दूसरे वरदान से आपका हाथ पीछे नहीं होना चाहिए भगवान ने कहा नहीं हटाएंगे पीछे हाथ बोलो बोले साहब ये दिन रात लक्ष्मी जो आपके पैर दबाती रहती है अब उसको हटाइए अब मैं आपके पैर दबाऊंगा अरे भगवान का तू तो घर में झगड़ा करवा देगा प्रथु ने छाती ढोप कर कहा यदि मुझ और जगत जननी के बीच में अगर वेर हो जाए तो प्रभु आप अपनी पत्नी का साथ नहीं दोगे आप मेरा साथ दोगे क्योंकि आप भक्तवान का एकादश स्तन में ग्यारहवें स्तन में भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव मैं अपने अपने भक्तों के पीछे चलता हूँ उद्धव के बोले पीछे चलते आगे क्यों नहीं बोले उद्धव मेरे भक्तों के पास जो मेरी भक्ति ज्ञान का मार्ग है ना, उसे उन्हें सब कुछ नजर आता है मुझे मार्ग बताने की जरूरत नहीं आप पीछे क्यों चलते हो मुझे इतना कर्ज चढ़ा देते हैं भक्ति कर कर कर। कैसी भक्ति कर रहा कुछ कैसी भक्ति कर रहा उस कर्ज को मैं उतार नहीं सकता तो प्रभु उतार नहीं तो क्या पीछे भागोगे क्या बोले हाँ बोले वही कर्ज उतरेगा बोले कैसे बोले उद्धव ऐसे भक्त जब अपने पग धरती पर रखते हैं और अपने पग को उठाते उनके तलवे के नीचे से जो धूल निकलती है ना उस धूल को अपने माथे आरोप दान कर अपने इन भक्तों के कर्ज उतारता हूँ ऐसे में इन कर्ज को इनके कर्ज को करता उतार सकता आम भक्तों पर आधीन बोलो दीन बंधु भगवान इस तरह ऐसी भगवान प्रतिदिन की आगे चलकर जो है चथु जी महाराज जी का मन राजसाज में हाँ एक आगे चलकर प्रथु जी महाराज जी ने अपनी जनता को जान का उपदेश दिया पृथ्वी जी महाराज जी कह रहे हैं हे मेरी प्रजा जनों आप मुझे कर दो कर किसे कहते हैं टैक्स हमारे यहाँ भागवत में आया है क्या लिखा टैक्स में लिखा है पृथ्वी महाराज जी कहते हैं मेरी प्रजा जनों आप मुझे कर दो जो जनता अपने राजा को कर देती है राजा उनसे कर लेता है और अपनी जनता की व्यवस्था करता है जैसे की बिजली की गैस सड़क की पानी की ये सारी व्यवस्था सिक्योरिटी की मोटरसाइकिले जो उठ रही है उसकी सारी हमारी जो है इससे होता है ये टैक्स होता है टैक्स का नाम आया भागवत में प्रथु जी की आदि का भी राजा प्रसिद्ध प्रथू महाराज जी अपनी जनता को कहते है की जो राजा अपनी जनता हलाफ तलाव कर, कर तो लेता है और उस कर को अपने ऊपर लगा लेता है यानी कि उनके टेस्ट को खा जाता है वो कर के रूप में अपनी जनता का पाप खाता है इतने में चार शून्य मानव आकाश मार्ग से नीचे तो वो कौन प्रथे सनक स्नातक और सनप कुमार चारों कुमारों को नमस्कार किया प्रथु महाराज जी कहते हैं कि मैं आपकी कुशलता नहीं पूछ सकता यानी कि आपका हाल चाल नहीं पूछ सकता ऐसे परम भागवत जो संत होते हैं वो परेशान नहीं होते परेशान तो हम किसी लोग होते हैं मैं आपका हाल चाल नहीं पूछ सकता मैं आपका हाल चाल नहीं पूछ सकता संतों का हालचाल हमें नहीं पूछना चाहिए हलचल तो हमारे ही खराब है क्यूँकी क्रतु महाराज जी ये कहते हैं कि जिस घर में आप जैसे परम भागवत भक्तों का आना जाना होता है वो चाहे अकिंचन हो चाहे भिखारी हो गरीब हो कंगाल हो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो जिस घर में भगवान के भक्तों का आना जाना हो भले कितने भी गरीब हो उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं हो और जिस घर में भगवान के भक्तों का आना जाना ना हो वो जितने भी माला माल हो श्री प्रकू जी महाराज जी कहते हैं वो तो उस वृक्ष की तरह है, उस पेड़ की तरह है पूरा हरा भरा पेड़ है बड़े फल लगे हैं और ना तो उस पेड़ के कोई फल को तोड़ता है और ना ही तो कोई उस वृक्ष की छाया में कोई रहता है क्यों क्योंकि पूरे पेड़ पर साप लगते हैं और जब वृक्ष पर साप लगते हो तो कोई उसकी छाया के नीचे सोएगा मेरे कोई टबक ना जाए साफ का सोचे सोच फल तोड़ने जाए तो कोई सांप ना ऐसा वो पेड़ है तो क्या फायदा इतना पैसे होने वाले जहाँ भगवान के भक्ति नहीं आए घर में तो इतने पैसे वाले होने का क्या फायदा इससे क्या कंगाली अच्छा है जिनके घर में भगवान का भक्त आते हो तो उस वक्त जो है प्रत्यु जी ने कहा आप आए हैं तो आप मेरे कल्याण के लिए मुझे ज्ञान का उपदेश बड़ा सुंदर चौथे स्तंभ के 22वें अध्याय में उपदेश देते हैं कुमार कड़े कहते हैं कि तुम्हारे कल्याण के लिए ये सुंदर ज्ञान का उपदेश लो इससे तुम्हारा भला होगा। कुमार कहते हैं अनाथ वस्तु में जो अत्यंत असती है उस असती का त्याग करो उससे असन्न हो जाओ और अपने आत्मा स्वरूप को बचाने हम और आप जब इस जगत में आये तो जन्म से पहले हम किसी को नहीं जानते थे कोई हमारा नहीं था और हम किसी के नहीं थे जब बड़े तो आस्ते आस्ते ये मोह बड़ा ये, मा, ये, ये, ये, ये हमारे माँ ये, तो तो ये हमारा बाप ये हमारे बाप ये हमारी बहन ये हमारे भाई ये बड़ा फिर उसके बाद ये हमारा शत्रु या हमारा मित्र आगे आगे बढ़ा लेकिन इससे पहले हम किसी को नहीं जानते अपने आत्मा स्वरूप को पहचानने का मतलब क्या है अपने आत्मा स्वरूप को पहचानने का यह मतलब कि हम दुनिया में आए क्या हम बच्चे देखने बैंक बैलेंस जमा करने आए या बच्चे पैदा नहीं नहीं। हम जगत में आए संसार में हमें मौका दिया गया क्या मौका दिया क्या है हमने कुछ पाप किया और उस पाप का परास्तुत करने के लिए हम इस संसार में आए मतलब के लिए संसार में नहीं रहे मतलब की एक भाषा बताते हैं जैसे की आसान तरीका बताता हूँ कि अगर किसी माता जी को बच्चे की इच्छा होगी तो वो अपने गर्भ को वाला सुरक्षित रखेंगे समय पर डॉक्टर के पास जाएगी समय पर दवाई खाएगी समय आरोप खाना पीना करेगी तो करेगी की मेरा बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाए अगर उस माँ को उस बच्चे से मतलब नहीं है तो अपने बच्चे को गिरा देगी क्यूँ क्यूँकी उससे उससे मतलब नहीं है तो ऐसा मतलब का प्रेम किसी से नहीं करना है ऐसे मतलब का प्रेम संसार में नहीं रखना है जीव कल्याण के लिए करना है किसी में राजन तुम्हारा भला होगा भला सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया उपदेश देकर जब चारो कुमार जाने लगे उस समय प्रसूजी महाराज जी चंद्रों में नमन करते हैं बोले भगवान आपने भला सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया इसीलिए अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता चाहूंगा तो कुमार जोने का ज्ञान तो बहुत बड़ा है तो गुरु दक्षिणा भी क्या होनी चाहिए बहुत बड़ी होनी चाहिए तो गुरु दक्षिणा में क्या दे रहे हैं ये बड़े ध्यान देने वाली बात है बड़ी सुंदर है श्री प्रभु जी महाराज जी कहते हैं बाईस अध्याय के चवालीसवें श्लोक में प्राणा सुता ब्राह्मण सपरिश्चता राज्यम बलम मही कोश इस सर्व निवेदित महाराज जी कहते है, हैं मेरा राज्य सब आपका मेरा खजाना वो भी हुँ हुँ आपका मेरी पत्नी आपकी, आपकी सेवा मेरे बच्चे आपकी, आपकी। सेवा मैं आपकी चारों कुमार ने कहा राजन सब कुछ हमारा है बोले हाँ तुम हमारे है बोले हाँ बोले ठीक है ये सब कुछ हमारा और हम अपनी अमानत तुम्हें सौंपते हैं इसे कहते हैं सब गुरुदेव महा गुरुदेव का काम शिष्य का काम क्या है एक गुरुदेव पर तन मन धन सब कुछ निछावर कर दे दिया शिष्य का कर्तव्य है और गुरु का कर्तव्य क्या शिष्य ऐसी लेना नहीं शिष्य को देना गुरु और लहू यानी कि छोटा और बड़ा छोटे का काम है बड़े का काम है छोटे को देना छोटे से लेना नहीं सब कुछ दे दिया इसके बावजूद भी कुमारखंड क्या कह रहे हैं कि सब हमारी अमानत है हम तुम्हें देते हैं तो शिष्य ने तो सब कुछ दे दिया अब ऐसा कोई ऐसा गुरु होता कोई भोगी कहा हम तो माला माए लाओ ला दे दो तेरा कल्याण होगा नहीं ऐसा गुरु का काम लेना नहीं है गुरु का काम क्या है देना किस तरह से हम शिक्षा लेनी चाहिए और यहाँ गुरु तू आयो नहीं मेरे मन पत्थर नहीं करो तुम शर्म नहीं है आये भूल गया ऐसे ऐसे चारों कुमारों को हम नमस्कार करते हैं इस तरह से प्रथु जी महाराज जी ने नमन किया प्रथु जी महाराज जी का मन राज में नहीं लगता था प्रतुजी महाराज जी अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया विजेता सभा को और स्वयं अपनी पत्नी के संग प्रतुजी महाराज जी सब करने वन में चले गए गर्मी होती थी लू लू लू, लू बोलते लू गिरती थी सूरज तापमान था पसीना बहता था पर प्रतुजी महाराज जी विशाल अग्नि जलाकर अग्नि के पास बैठकर भजन करते और सर्दियों में हिमपात बर्फ गिर रही होती थी पानी में बर्फ जम जाती थी उसको ठोक कर उसने जा कर नीचे ऐसी बर्फ ऊपर से ऐसी उसमें बैठकर कर तब करते थे इस तरह से प्रसूजी महाराज जी ने तब कर अपने पंचभिक दे का त्याग कर दिया और मां अर्ची ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया हमें शिक्षा मिलती है की पत्नी भी पति का अंतिम संस्कार कर सकती है हमारे अठारह समृतियों में यज्ञ व कल्याण समृद्धि और समृद्धि संग्राम में लिखा है पत्नी भी पति का अंतिम संस्कार कर सकती है माँ भी कर सकती है पिता भी कर सकता है बहन भी कर सकती है बेटी भी, भी कर सकती है गोदलिया बच्चा भी कर सकता है घर में जो रिश्तेदार है वो भी कर सकता है मोहल्ले वाला भी अंतिम संस्कार कर सकता है सूबे वाला भी कर सकता है देश वाला भी कर सकता है और ब्राह्मण भी अंतिम संस्कार कर सकता है कोई इसमें दोष नहीं है सब कर सकते ऐसा शास्त्रों में लिखा है पर हमारे यहाँ बेचारी बुढ़ी मैंने देखा कितनी मर तो मैं बोलता नहीं देखता हूँ पानी तुम्हारा नहीं लगेगा तुम्हें इनका क्यों नहीं लगेगा और पूछो अभी शास्त्र कोई प्रमाण है कोई जवाब नहीं सब दे सकते पानी बेटिया भी दे सकती है हमें शिक्षा लेनी चाहिए विजेता शबाजी राजगद्दी पर बैठे है विजेता शबाजी जो है दो पत्नियां थी अब ये कथा जो है हम कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे